श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग वैष्णो चरण तथा गौरी पंडित का वृत्तांत त्वतीय दृष्टांत जयराम बाटी में रसेदार तरकारी के साथ एक रेख एक प्रकार नापने के पात्र को रेख कहा जाता है जिसमें प्राय ढाई शेर तक अन्न आता है भीगा भात खा जाना और एक बार इसी प्रकार कामार पुकुर में रहते समय श्री रामकृष्ण देव को उनकी ससुराल जयराम बाटी लीवा ले जाया गया रात में भोजन कर सोने के कुछ देर बाद श्री राम कृष्णदेव उठे और बोले मुझे बहुत भूख लगी है घर की महिलाएं यह सोचकर चिंतित हो उठी कि उस समय उन्हें क्या खाने को दिया जाए घर में तो कुछ भी नहीं है क्योंकि उस दिन उनके घर में किसी पूर्वज का वार्षिक श्राद्ध या उसी प्रकार के किसी कृत्य का अनुष्ठान हुआ था इस उपलक्ष्य में घर पर अनेक व्यक्तियों के आने से सभी खाद्य द्रव्य समाप्त हो चुका था केवल हंडी में कुछ भींगा भात रखा हुआ था डरती हुई श्री माता जी ने जब श्री रामकृष्ण देव से यह बताया तब वे बोले ठीक है वही ले आओ श्री माता जी ने कहा किंतु तो कोई शाक सब्जी तो नहीं है श्री रामकृष्ण देव बोले ढूंढ ढाढ़ कर देखो ना, आज तो चटपटी रसेदार तरकारी बनी थी देखो न उसमें से कुछ बचा होगा श्री माता ने जब ढूंढा तब उन्हें उस पात्र में थोड़ी चटपटी रसेदार तरकारी दिखाई दी विवश होकर वही वे ले आई देखकर श्री राम कृष्ण देव आनंदित हुए उस रात्रि में वे भींगा भात खाने बैठे एवं उस रसेदार तरकारी के साथ एक एकेक चावल भात खाकर तब कहीं शांत हुए चतुर्थ दृष्टांत दक्षिणेश्वर में मध्य रात्रि के समय शेर भर हलवा खा लेना दक्षिणेश्वर में रहते समय भी कभी कभी ऐसा हुआ करता था एक दिन इसी प्रकार मध्य रात्रि में उठकर श्री रामकृष्ण देव ने रामलाल दादा को बुलाकर कहा अरे मुझे बड़ी भूख लगी है अब मैं क्या करूं? घर पर और दिन कितने ही तरह की मिठाइयाँ रहती थीं उस दिन ढूंढ देखा गया कि कुछ भी नहीं था विवश होकर नौबत खाने के समीप जाकर श्री माता तथा उनके समीप जो महिला भक्त रहती थी उनसे रामलाल दादा ने वह बात कही वे अत्यंत व्यस्तता के साथ उठ बैठी तथा चूल्हा जलाकर एक बड़ी पत्थर की कटोरी भर प्राय एक सेर अंदाज हलवा बनाया और श्री रामकृष्ण देव जहाँ रहते थे वहाँ भिजवा दिया एक महिला भक्त ही उसे ले गई कमरे में प्रविष्ट होते ही आश्चर्यचकित हो उन्होंने देखा कि एक कोने में दिया चिमचिमा रहा है श्री राम कृष्ण देव कमरे के अंदर भाबा विष्ट टहल रहे हैं एवं उनके भतीजे रामलाल जी उनके समीप ही बैठे हुए हैं उस शांत गहरी रात में श्री राम कृष्ण देव का गंभीर भावोज्वल मुखमंडल उन्मत्त के भांति मत नग्न वेश तथा विशाल नेत्रों की अचल अटल अंतर्मुखी दृष्टि जिसके समक्ष समग्र विश्व इच्छा मात्र से ही समाधि में लीन होकर पुनः इच्छा इच्छानुसार प्रकट हुआ करता है निविष्ट हृदय से उनके महान गंभीर पाद विक्षेप तथा उद्देश्य रहित सानंद विचरण को देखते ही इन महिला भक्त का हृदय एक अपूर्व भाव से पूर्ण हो उठा उनको अनुभव होने लगा कि श्री रामकृष्ण देव का शरीर मानो लंबाई चौड़ाई में बढ़कर कितना विशाल बन गया है वे मानो इस जगत के ही नहीं है मानव स्वर्ग का कोई देवता मनुष्य शरीर धारण कर दुख हाहाकार से परिपूर्ण इस नरलोक में रात्रि के रात्री भूत अंधकार में गुप्त रूप से छिपकर निर्भीकता के साथ कर रहा है एवं किस तरह इस शमशान भूमि को देव भूमि में परिणित किया जा सकता है करुणापूर्ण हृदय से इसके उपाय निर्धारण में तल्लीन है जिनको वे सर्वदा देखा करती थी यह मानो वह श्री रामकृष्ण देव नहीं है उनका शरीर रोमांचित हो उठा एवं श्री रामकृष्णदेव के निकट जाने में भी उनको एक प्रकार का अव्यक्त भय होने लगा श्री राम कृष्णदेव के बैठने के लिए रामलाल दादा ने पहले से ही आसन बिछा रखा था इन महिला भक्त ने किसी प्रकार आगे बढ़कर आसन के सामने उस हलवे की कटोरी को रख दिया श्री रामकृष्णदेव खाने बैठे एवं धीरे धीरे भावावेश में उन्होंने पूरा हलवा खा लिया क्या श्री राम देव उस महिला भक्त के हृदय के भाव को अनुभव कर पाए थे यह कौन जान सकता है किंतु भोजन करते समय यह देखकर कि वह महिला भक्त निर्वाह हो उनकी ओर देख रही है उन्होंने पूछा बताओ कौन खा रहा है मैं खा रहा हूँ या और कोई महिला भक्त ने कहा मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके भीतर मानो और कोई विद्यमान है वे खा रहे हैं तुमने ठीक कहा है यह कहकर श्री कृष्ण देव हंसने लगे ऐसे अनेक घटनाओं का उल्लेख किया जा सकता है यह देखा गया है कि प्रबल मानसिक भाव तरंग के फलस्वरूप उस समय श्री कृष्ण देव के शरीर में इस प्रकार का परिवर्तन उपस्थित होता था कि वे दूसरे ही व्यक्ति प्रतीत होते थे एवं उनके आहार विहार चलना फिरना तथा आचरण व्यवहार आदि दूसरे ही प्रकार के हो जाया करते थे फिर भी उस भाव के हट जाने के बाद उन आचरणों से उनके शरीर में कोई विकार नहीं दिखाई देता था हमारे भीतर अवस्थित मन ही हमारे स्थूल शरीर को तोड़ता बनाता तथा नवीन रूप से निर्माण करता रहता है इस बात को हम जानते हुए भी नहीं जानते हैं सुनकर भी विश्वास नहीं करते हैं किंतु वास्तव में ऐसा ही होता रहता है परम अद्भुत श्री राम कृष्ण देव के जीवन की इन साधारण घटनाओं की विवेचना से यह हम अच्छी तरह हृदयंगम कर सकते हैं अस्तु आइए अब हम अपने पूर्व विषय की चर्चा को ही फिर ले लें